जवाब दे रहे हैं सिद्धांति अब न दुष्ट न्यायते है विचेत न पूर्व पक्षी जो नव्य मीमांसक है जो कर्म से ही व्यवस्था हो जाएगा कविता जा ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारे वाक्य हैं में का इत्यादि इसके अलावा कोई दूसरा वाक्य भी नहीं है जो आपकी ईश्वर के स्थिति में प्रमाण हो सके यहाँ तक कहा विचेद न दृष्ट न्याय हान अनुबत्ते है दृष्ट न्याय है दृष्ट जो व्यापति है, है वह उसका हान करना उचित नहीं होता क्या है वो आम पहले समझा रहे थे थो थोड़ा यद व्यवहित फल कर्मा तद चैतन्य प्रयुक्त फलम ये दृष्टि व्याप्ति है जो व्यवहित फल वाला कर्म होता है वह निश्चित रूपेण किसी किसने किसी चैतन्य से प्रयुक्त होकर के काम कर रहा है तो उसका फल जो तंखा है कब मिलना है महीने भर बाद तो महीने भर बाद में जो मिलने वाला फल को क्या कहते हैं व्यवहित तो फल वाला कर्म उसने किया और उस कर्म का जो फल उसे मिला कब कैसे अपने आप दे या क्या कोई चेतनवान पुरुष प्रयुक्त होकर मिला कोई मालिक है उसने उसकी हाजिरी लिखता था हिसाब वेताब करके उसने उसको मिला यद फलम कर्मा तब चैतन्य प्रयुक्त फल वह चैतन्य प्रयुक्त फल वाला ही हुआ करता है ये दृष्टाया व्याप्त हैं न्याय मैने व्याप्त है ना दृष्ट न्याय उसे करते दृष्टाया व्याप्त है आने त्यागना एक बहुत बड़ा दोष हो जाए अतः श्रुत साधन सिद्धि ईश्वर फलदाता कल इसलिए की सिद्धि के लिए श्रुत जो तृष्ट साधनता याग में उसकी स्वरूप के लिए सर्व बिना ईश्वर का ओपन नहीं हो सकता सर्व सिद्धिपत्ति प्रमाण के आधार पर ही हमने ईश्वर की उसने क्या कहा था अन्य अपूर्गा नहीं अन्य हो नहीं सकती अन्यथा अन्य माननी पड़ेगी फलदाता ईश्वर है अभी संग्रह आपकी जो है इसका विस्तार एक हेतु तो दे रहे और भी अनेक हेतु तो अब देंगे इसके बाद मेरे क्या कुल चार हेतु तो देंगे पहला हेतु तो है पूर्व पक्ष की इस तरह से समझा रहे देखो संसार में क्रिया दो प्रकार की होती है क्रिया ही दिविधा फला अदृष्ट फला है एक दृष्टफल देने वाली है तत्काल फल दे देती है जैसे भोजन खाया तृप्ति हो गई पेट भर गया तुरंत फल मिल गया उसमें साथ साथ अनुभव होते जाता है दृष्टफला क्रिया और फला क्रिया जो कर्मकांड यज्ञ वगैरह पूजा पाठ कर रहे हैं किससे पुंडी बन रहा है कि बाप हो रहा है भगवान जाने हिसाब किताब कुछ भरोसा नहीं उसका <laughs> क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कितनी गुणवत्ता से कर रहे हैं कितनी गुणवत्ता से कर रहे हैं किसी श्रद्धा से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है क्या है चल रहा है कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपने आप सोच रहे हैं हम बड़ा पूजा पाठ कर रहे हैं कर्मकांड कर रहे हैं ठीक ये सोचता आदमी हम इतने पूजा पाठ कर कहीं तो आते हैं बोलते महाराज अब बिल्कुल उब गया है मन अब इस ईश्वर पर कोई विश्वास नहीं रहा इतना पूजा पाठ किया फिर भी हमारा भला ही नहीं हुआ और वो दिन भर दारू पी के पढ़ा रहता है अन्याय करता रहता है बेमा करता होता है, तो अमीर होते जा रहा है हमारा जो था वो भी खत्म हो गया क्या ये सब भगवान कुछ नहीं है ऐसा भी लोग कहते हैं इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो है समझा रहे हैं भाई फल दो प्रकार की क्रियाएं एक दुष्टफल वाली क्रिया होती है और दूसरी अदृष्टफल वाली क्रिया होती है आपने जो क्रिया किया दुष्फल वाली है और चाहे दुष्फल जैसे मिल जाए तो कैसे हो सकता है आपने पूजा किया ना पूजा तो दुष्फल वाला है उस पुण्य का फल अब मिलेगा कि कम मिलेगा कोई पता नहीं है और चाह रहे हैं आप अदृष्ट फल वाला कर्म को किया और दुष्फल चाह रहे उससे तो कैसे मिलेगा इसे पहले आदमी को समझना चाहिए अपनी जो क्रिया में कर रहा हूँ यदि आपको दृष्टिफल चाहिए उसके अनुसार कर्म करोगे आपको पैसा ही कमाना है तो उसके अनुसार कर्म कीजिए ना फिर केवल मंदिर में आरती उतारते रहने से नहीं होता है पैसा कहाँ से आ जाएगा तब के थोड़े हाथ आँस कमाओ उसके लिए मेहनत करो दुकानदारी खोलो दौड़ो भागो सब करो बैंक से कर्जा लो कहीं से कुछ करो और माल ताल भरो उसमें और एक था दोगुना रेट बोल के थोड़ा दस रुपए कम करके बेचो तुमने कमाओगे सही तो कमाओगे तो कमा अब ये को मेरे को दस रुपए में आए, चलो क्या दे दो कौन देगा वो तो नौ रुपए मांगेगा इसे दस रुपए की चीज़ चीजें तो तो बीस रुपए बोलना पड़ता है आदमी घटाएगा कितना घटाएगा दो रुपए घटाएगा चलो आठ रूपए लाभ तो हो गया बनियों को बनियों को कहा गया जितनी कमा सको तुम कमाओ लेकिन शर्त है कमाने के बाद उसके बंटवारा कर छह बागे बांट दिया मनुस्मृतिकार में कितना ऐसा राज्य को दो इतना ऐसा प्रजा की सेवा में लगाओ इतना ऐसा परिवार के लिए इतना ऐसा विद्या के लिए लगाओ ऐसे उसका बंटवारा करिए जो कमाते हैं गलत है ब्राह्मण होकर दुकानदारी खोल के कमाने की धंधा करता तो गलत है थोड़ा हाँ। था कर्म तो बिगड़ रहा है वो जन्म ब्राह्मण था गुण से हो सकता है ब्राह्मण हो फिर कर्म से वैश्य कर रहा है है? सारे ऐसे ही है कि होटल बिजनेस क्या आज कोई बिजनेस ऐसा नहीं जो वैश्य कर रहा हो बल्कि तो वैसे लोग नौकरी करने लग गए दूसरे दूसरे के बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस, कुछ बिजनेस सारे ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय बिजनेस करने लग गए और वो कहां तक करेगा बनिया कॉम्पिटिशन में हार गया हो। <laughs> अपना काम छोड़ के बैठ गया सिर्फ पंजाबी बनिया हो फिर तो मुश्किल हो जाए दूसरे बनियो को जीने नहीं देता हो जहाँ पंजाबी गया वहाँ सब बाकी सब दुकान बंद करना वैसे वो लोग करते हैं इतना मीठा बोलेंगे और पहले दो रुपये नुकसान में कर दे देंगे फिर बाद में बीस रुपए इकट्ठे मारना अगले आइटम में खत्म कर बहुत होशियार तो फल आता भी ईश्वर को मानना पड़ेगा अद्ष्टफ फल वाले कर में भी तो दुष्फल की संभावना होती है दुष्टफल चाहते हो तो उनको कर्म करना चाहिए आदमी को दृष्टफला भी दिविधा दृष्टफल में भी दो प्रकार की है एक अनंत फला एक आगामी फला अच्छा एक तुरंत मिलता है तुरंत खाया तुरंत इंजेक्शन लिया तुरंत बुखार उतर गया तुरंत फला है अनंत फला और कोई थोड़े देरी में जैसा आपने खेती बो दिया फिर नौ महीना छह महीना तीन महीना जैसा फसल है उसके अगर रुकना पड़ेगा अब बचा है गर्मिणी आप में आपने बीज दिया है पत्नी में गर्मिणी हुई है तो वेट करो नौ महीना आगामी फला है इसे अनंत फला गति भूजी लक्षण अनंत फला का दृष्टान क्या है गति आपने चला चलना है, पहुंच नहीं है तो पहुंच जाएंगे ज्यादा गमन करे खत्म आप पहुंच गए भूजी का लक्षण भूजी भोजन भोजन खाए तृप्ति तुरंत कृषि कालांत फ कौन है कृषि खेती आज फसल बीज बो कल फसल थोड़ी कटेगा तीन महीना छह महीना जैसा फसल वैसे रुकना पड़ेगा सेवा आप तंखा है रोज करो तो मिलेगा नहीं डेली वेजेस सिस्टम वाले को भी ऐसे कर दिया आजकल कहने के लिए डेली वेजेस लेकिन तंखा उनको छह महीने बाद सरकारी काम ऐसे डेली वेजेस में काम करते ना उनको छह महीने में एक बार मिलती मुश्किल से बेचा और कई उनको तो लटके पड़े बीस बीस हजार लटका फंसा पड़ा कब आएगा पता नहीं कब देंगे पता नहीं कहने के लिए डेरी वेजिस है सत्तर रुपए दिहाड़ी है और रोज रोज पेमेंट तो होती नहीं महीना महीना भी नहीं कर रहे तीन तीन महीने बाद मिल रहा है, रो रहे लोग परेशान कहने के लिए वेजेस है इस से है यह आगामी फला है इसलिए सेवा हमेशा आगामी फला होती है तत्काल तो तो तो फल देने वाली नहीं होती तथा अनंत फलापर्गीय उनमें अनु वाले जो कर्म होते क्रिया होती है वह फल के साथ साथ खत्म हो जाती है फलोत्पत्ति समकाल में ही नष्ट होने का नाम फल अपर्गी फ्रप्रीजी अपनी वर वर्गिनी वर वर्जनम अपवर्जनम भवरी अपवर्गम जो अपर्ग मोक्षा मोक्ष फल देने वाली वह वा, मोक्ष फल फल है ऐसा अर्थ नहीं करनी है फला नष्ट होना फलोत्पत्ति समकाले विनाशी इति फलापवर्गी फलोत्पत्ति के साथ साथ में जब नष्ट हो जाने वाली जब जा फल सह फलोत्पत्तिनाशल इति विनश्यतिलापवर्गी क्रिया स्क्रीलिंग है ना क्रिया तीसरे अनंत फला जो क्रिया होती है वो फल को उत्पन्न करते करते नष्ट भी, हो, भी हो जाती है क्रिया भी समाप्त हो जाती है कालांतर फला तो उत्पन्न प्रध्वंसनी कालाफला जो क्रिया होती है बार बार उत्पन्न होगी बार बार ध्वंस होगा रोज सवेरे 8 बजे ड्यूटी पहुंचेगा 5 बजे ड्यूटी खत्म फिर अगला दिन आठ बजे ड्यूटी पहुंचेगा फिर बजे ड्यूटी खत्म फिर लगातार चल रहा है उत्पन्न ध्वंस है क्रिया करते करते करते कई दिनों के बाद पंखा मिला इसे कहते कालांतरफला जो होती है वो उत्पन्न प्रदेश है इसे कृषि में भी देखिए रोज एक चक्कर काटेगा खेत खेती रोज काटना ही पड़ेगा नहीं क्या पता चलेगा कीड़ा खा रहा है कि कोई गाय खा जा रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है क्या पता चलेगा उसको कि घास ज्यादा हो रहा है तो घास उगा पड़ेगा गुड़ाई करना पड़ता है वॉकिंग का वॉकिंग भी हो जाता है और एक राउंड मार भी देता है उसके लिए खेती संभलेगा नहीं रोज एक चक्कर काटना है कहाँ पानी रुक रहा है कहाँ नहीं रुक रहा है सब देखना है उसने इसलिए कहते हैं रोज रोजहरा रोज कृषि संबंधी क्रिया उत्पन्न हुई और रोज नष्ट हो गई फिर उत्पन्न होता है रोज ऐसा रोज रोज होते रहता है जब तक फसल नहीं कट गया तब तक खेती का चक्कर कटते आत्मसेवीवीनम भी कृषि सेवा दे फलाम आत्मसेवीवीनम भी कृषि सेवा दे दृष्टांत रहा है वी अधीनम आत्मने स्व स्वयं जो कर्षक है कृषक वगैरह उनके द्वारा सेव आधी के अधीन है उनके द्वारा सेवी जो मालिक होगा सेव्य मे मालिक सेवा के योग्य सेव्य मालिक लोग उनके अधीन होता है कृषि सेवा आदि का फल मालिक जितना के उनके मुर्गी है पंखा दे न दे लेट से दें समय पर दे कम दे ज्यादा दे मालिकों की मर्जी होती है इसे कहते हैं आप तो आत्मसेव्य आपने स्वयं के द्वारा सेविया आदि सेव्यादि एक नंबर टिप्पणी है साफ साफ सेविया आदि नाम स्वयं के द्वारा सेविया आदि जितने भी लोग हैं मालिक लोग उनके अधीन होता है कृषि का फल सेवा का फल इत्यादि फल ही वो आगामी फला इसे उसको कालांतर फला अथवा आगामी फला कहा जाता है मालिक के अधीन है तो मैंने बात कहेगा भाई इस, इस महीना नहीं आया हमारे जहाँ से आना है पैसा नहीं है तुमको अगले महीने इकट्ठे देंगे तो बोले क्या करेगा ना करो मालिक कह दिया मानना पड़ता है मालिक दिया सरकार भी मालिक है कई स्कूलों के टीचरों की तनखा छः छह महीने नहीं मिल रहा है तीन तीन महीना नहीं मिल रहा है ये हो जाती सरकार भी कहाँ से लाएगी कितना नोट छापेगी तो जब आएगा टैक्स जमा होगा तब तो धीरे से हम तो भी देंगे तनखा इस तरह से जो से है उसके अधीन होता है फल कृषि सेवा इत्यादि ये तो नचा उभया, न्याय स्वतंत्र उत्तर निम्दयपेक्ष नियद आगामी फला कालाफला ये जो अनंत्र अनंत्र फला और फला, फला, ये उत्तर जायमान है इनको छोड़ करके उत्तर नियम न्याय द्याय व्यतिरकेत कर्म जो स्वतंत्र कर्म होता है ततोवा दृष्टं वृष्ट उससे भी दृष्टवल मिलता है उससे भी दृष्टवल मिल जाते हैं तथा चर्म फल प्राप्त न दृष्ट न्याय हान उपद इसे कर्मफल प्राप्ति में दुष्ट न्याय का त्याग करना उचित नहीं होता तस्मा इसलिए निष्कर्ष हुआ कि शांति यागा फल विभाग ईश्वर सेव्यादिव यागा अनुरूप फलदाता उपपद्यते स सर्वस्य, सर्वक्रिया फल प्रत्यय साक्षी नित्य विज्ञान स्वभाव संसारधर्मेर संस्पृष्ट इतना विशेषण दे दिया ईश्वर को वह शांत हो गया आपने यागा शुरू कर दिया दोपहर तक खत्म हो गया यागादिकर्म शांत हो गया जो कि अदृष्ट फला है नित्य कर्तिक विभाग दिया ईश्वर एक कोई कर्तिक और उसके किए जाने कर्म और उन कर्मों का फल इसके भाग, विभागों के ज्ञाता कोई तो नित्य ईश्वर मानना पड़ेगा के के समान मालिकों के समान मालिकों ईश्वर कौन होगा फल देने वाला वह वा उपति कर्मणी उपद्य सच अरे वो ईश्वर कहीं बहुत दूर बैठा होगा तो कैसे समझेगा सबका काम धंधा क्या क्या कर रहा है शांक हो जाएगा नहीं तो इसका उसमें उतना दूर से देखेंगे तो क्या ना ये कर रहा है वो कर रहा है समझे हो जाएगा चिंट के बराबर देखेंगे सब मनुष्य और चिंटी जो करो कर तो दिखेगा ही नहीं स्पेशल उसे चशा करना पड़ जाएगा ईश्वर को ताकि ईश्वर कहीं नहीं है इधर उधर सात आसमान के ऊपर कहीं कोई ब्रह्मलोक में बैठा हुआ नहीं वो तो आत्मभूत सर्वस्व है सभी का आत्मभूत ही है वो। सर्व क्रिया फल प्रत्यय साक्षी सगल क्रिया क्रियाजन्य फल और उससे होने वाला जो ज्ञान उन सब का साक्षी है वो नित्य विज्ञान स्वभाव नित्य विज्ञान स्वभाव वाला है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है संसार के धर्मों से असंबद्ध संसार धर्म असंस्पृष्ट वो सुंदर देखिए टिप्पणकार समझा रहे हैं जो हम बार बार बोलते हैं कि सारा जगत को सर्वदृष्टान से समझना चाहिए क्या है ये नहीं सर्प अभेलेपी नहीं सर्प अभेलेपि तद आत्मबूदा रजो सर्पधर्म ही संस्पृश सर्प का उस रज्जु के साथ अत्यंत भेद है फिर भी वह रज्जु सर्प का आत्मभूत होने के बावजूद भी सर्प का धर्मों से कोई संबंध नहीं होता विघनीकृत्य नोषेण वेशमात्रबित है भाष्यकार का बड़ा जबरदस्त वाक्य है ब्रह्म सूत्र के संबंध भाष्य जितने भी उपाधियां हैं इन उपाधियों से वास्तव प्रम का संबंध ही नहीं है और उपाधि लेकिन क्या है आत्मना में है उस आत्मा के में उपाधि कहा रहेंगी इसलिए कहा जाता है इन उपाधियों को आत्म में तादात में और ऐसी तादात में इसके अस्तित्व के कारण ही उसका अस्तित्व है आत्मा विश्व से इसके अस्तित्व आया वो उपाधि होंगी उस तादात को लेकर व्यवहार कर देते हैं सर्व ब्रह्म वास्तव में ये सर्व ब्रह्म हो जाए तो सर्व का धर्म ब्रह्म में आ जाएगा तब नहीं है यथा रज्जु रेव सर्पा सर्प एव रज्जु हो जाए भले ही लेकिन सर्व का धर्म रज्जु में नहीं आता इसी प्रकार सर्व का धर्म कभी ब्रह्म में नहीं आ सकता देखिए आज सुंदर टीका फलोदय ना नाशो यपर्गी आंग साफ साफ दे रहे देखिए फलेन अप वर्गो नाशो अपवर्ग काशो ना यलापवर्गी न फलदाता राम पृथक अपेक्षा तो है और फलदाता फलदाता को, को पृथक नहीं करते जब फल दे करके नष्ट होने वाली क्रिया है उनके फल देने वाला अलग दाता की जरूरत ही नहीं है आपने भोजन किया तृप्ति कोई ईश्वर को देगा क्या बाद में मरने के बाद अरे खाने के साथ साथ मिल रहा है तृप्ति इसलिए इसके लिए कोई अलग फलदाता की अपेक्षा नहीं है और उत्पन्न से नहीं प्रध्वंसनी उत्पन्ना फलम है, उत्पन्न क्रिया, इन तत्काल फल प्रध्वसिना का फलदात का सेवीभूता जो मालिक लोग है वे लोग होते हैं यागा फलवीत सर यागा फल उसी प्रकार से बढ़ेगा कर्मादि पड़ेगा फल कैसा है पक्षय है पक्ष क्या है कर्मादि भवदी भविता तो कर्मादि का कोई ज्ञाता के द्वारा फलदाता के द्वारा दीयम देने योग्य है क्यों तो फलतु दृष्टान सेवा शांत आदारी कर जीवस्तावत्त स्वभोग साधनीयता क्या भी ईश्वरफलदानियंता चेदिश्व्यतिमित अंगीकारा ईश्वर से अन्यता विशेषा पानवस्ता दोष देराय मान लीजिए ये जीव स्वयं ही सब लोग के साधनों का नियमन कर रहा है कि नहीं कर रहा है अब पंखा ऑन करना है आप करना है आपकी मर्याधीन है आप स्वतंत्र है ना ये साधन हवा रूपी फल को दे ना दे इसके फल तो किसके अंदर रहेगा आप में है आपकी मर्जी है आप आन करेंगे तो फल देगा वो हवा देगा नहीं तो नहीं देगा इस जितने भी साधन है हर रसघर में बहुत सारे सामान रखता हुआ है आप अंदर घुसते हैं सोचते हैं क्या बनाया जाए आज चलो रोटी सब्जी बना दो अभी ना कि रोटी सब्जी का ही सामान थके वहां पर बेसन भी है पकड़ी बन सकता है सूजी भी है हलवा बन सकता है बहुत सारे सामान है ना और दही पड़ा है खड़ी बन सकता है लेकिन दिमाग नहीं दाल रोटी बनानी है दाल रोटी बनानी आपकी स्वतंत्रता है इसमें आप उन साधनों के की नियंत्रण साधन स्व फल दें अन्न दें इसका नियमन आप करते। है ना कर दृष्टान जीव तावत स्व साधन नियंता और आपने क्या कहा उन जीवों का भी नियंता कौन है एक ईश्वर है ठीक है ऐसा अनेक ईश्वरों को पर भी एक और नियंत्रण परमेश्वर होगा है ना? ये मान लिया जाए जैसे छोटे मार्केट में क्या होता है छोटा मार्केट होता है ना वो दस साल रख देते इधर दस साल रखते इधर दस साल रख देंगे हाँ एक ढेर दो रुपया एक ढेर दो रुपया बोलेगा है ना? या जैसे दूसरा दृष्टान दिन सी, -सी वगैरह में होता है बीस लड़कों को अलग कर दिया उनका उनका ऑफिसर वो 20 20 कर कर फिर उसके ऊपर है ना इसी प्रकार यहां भी मान लो ब्राह्मण जाति वालों के लिए ईश्वर छत्री जाति के एक ईश्वर छाती पर एक मान लें ईश्वर एक एक ग्रुप का एक एक ईश्वर हो गया इस ग्रुप का नियंत्रण ईश्वर अलग उस ग्रुप का नियंत्रण ईश्वर अलग और उन सब ईश्वरों को एक परमेश्वर अलग और ऐसा एक परमेश्वरों के महा ईश्वर अलग कर दो अनवस्था दोष तो आ जाएगी नियंत्रण पर एक नियंत्रण मानोगे समस्या तो आ जाएगी अनुमान बनाएंगे नियंत्रित हेतु बना देंगे उसमें पूर्व त्या ईश्वर फलदान नियंत्र छेद्यु स्व्य नियम्य अंगीकार एक नियंता स्व से भिन्नियंत्र के द्वारा नियम हो गया कि जीव भी स्वयं नियंता था वह नियम हो गया ईश्वर के द्वारा कोई एक नियंता है वह भी नियम्य हो जाएगा कोई तो दूसरे नियंता के द्वारा इस तरह से तरह हो जाएगी ईश्वर से प्रसजेता नियंत्रित्व विशेषात् हेतु मेरे पास है नियंत्रित अतः अनवस्था प्रसंग अनुमान है आपका अनुमान जो है ईश्वर को मानने वाला अनुमान यह अनुमान जो है अनवस्था दोष होकर बाधित हो गया ऐसा मत कहो और दुनिया पर नियंत्रण की जरूरत नहीं वो आपसे अलग नहीं ईश्वर वो यही बैठा है आप ही है वास्तव में आप अपने भी तो कर लिए हो एक, मैं करता हूं और दूसरा चिड़िया आपके हृदय में है वो चिड़िया को अपने क्या माना वो ईश्वर है जो मेरे कर्मों को देखने वाला है साक्षी दास पुराणा समान वृक्षम वरिष्ठ जाते है नयोरन्य स्वाद प्लमबत्ती अनष्ट अन्यो अभिचाक्षी ईश्वरी वृक्ष में हृदय रूपी घोसले के अंदर दो चिड़िया विद्यमान है एक चिड़िया स्वकर्म फल भोग करता हो कर्म को करता हो विशिष्ट है दूसरी चिड़िया केवल टंक आदि देखते रहता है क्या कर रहा है तमाम तो वह सर्व आत्मूत सर्वस्व सभी उपाधि उनका अद्भुत वस्तु यथा लौकिक साक्षी खसचित जय हेतुर अन्य से प्रजय हेतुर अपनी न रागादिमान कथक है जैसा लोक में हम क्या देखते हैं पने छोट गया कल्पित भेद मात्रा नियम नियामक न भावपत्व अवकाशा हम जो नियम नियम भाव ईश्वर जीव जो व्यवस्था दे रहे हैं वो भी कल्पना में में कोई जीव है न कोई ईश्वर है एक में एक जीव ईश्वर सारी कल्पना मात्र नियम कल्पित भेदमात्र नियामक भावपत्तेर नात्विक भेदावकाश नियम नियामक ही नहीं से आएगा? वास्तविक कोई दूसरा दूसरा दूसरा नियम कल्पना कर करते जाओ तब तो भी हो ऐसा नहीं तात्विकेदे घटात्व मान लो गे घटाधिकारी हो जाएगा वो आत्मा नहीं रहेगा नित्य नहीं रहेगा जहाँ तात्विक भेदम देख रहे हैं वो अनित्य होता है घटादी के अतएव क्या मानना चाहिए कार्य प्रसंग अत तो अतिरिक्त तो नियमित व्याप्ति अभाव अतिरिक्त नियमिका व्याप्ति न होने से नवस्था प्रसंग राजीश् फलदात चेत तरी नि कर्तृत्वाद करत्रत्व, राग आदि मनस्य तो कहेगा आपने सेव्यादि दृष्टान बना देना मालिक के समान और मालिक में मालिक जो है सब नौकरों को बराबर दृष्टि से देखता ही नहीं कभी इसलिए कहते हैं राजक के समान ईश्वरी फलदाते भी है फिर तो निग्रह के और अनुग्रह करने में स्वतंत्रता रहेगी तो राग देशा दिया जाएगा कब दे जा सर्व क्रिया फल प्रत्यय साक्षी जैसी दुनिया में था लौकिक साक्षी जैसे लोक भारत भी किसका अपने साक्षी बना दिया अच्छा मतलब ऐसे अंपायर आज की भाषा में क्या कहते हैं अंपायर लोग क्रिकेट में फुटबॉल में सब में अंपायर होते हैं खो में हर खेल में वो क्या होता है वो तटस्थ है वो न इस देश से न उस देश से न किसी टीम से कोई लेन देन नहीं है किसी खिलाड़ी से कोई मतलब नहीं है आउट देना आउट देगा वो गलत है तो आउट है तो आउट है नहीं है तो नहीं है आजकल की बात अलग है तो तो जय पराजय पर निश्चय हो जाता है वो बात अलग चीज़ लेकिन वास्तव में जो साक्षी होगा जो मध्यस्थ होगा वो तटस्थ हुआ करता है रागादिमान कर दे। क्या होता साक्षी? किसके जय के प्रति कारण हो गया है लेकिन फिर भी वो रागादिमान नहीं होता ऐसे ही कहा जाता है यथोपलब्बाषिका तो क्योंकि जैसा उपलब्ध हुआ वैसे वो कथन करेगा जैसा देखा वैसे उसने आज के सिलाई से भी झेला कुछ नहीं दिखा दिया, संशय हो गया एक थर्ड अंपायर चालू कर दिया थर्ड अम्पायर और उस पर विचार करने वाले फोर्थ अम्पायर चालू हो गया कमाल है, कितनी करोगे अनवस्था तो अस्वस्थ हो रहा है वहां पर <laughs> फिर भी बेईमानी का छूट रही है उसमें भी बेईमानी भर गया उन लोगों को पैसा देते हैं लाल बत्ती दिखाना हरा बत्ती दिखाउ कर देना और क्या करे वो जो दिखा दे चुपचापाना पड़ता है खिलाड़ी को और दिखाने वाले बेईमानी कर रहे कि क्या कर रहे हैं किसको कि सब एक ही थाल के चट्टे पट्टे खा पी के बैठे हुए हैं क्योंकि हर देश का एक एक आदमी होता है जो दो खिलाड़ी खेल रहे हैं ना तो दोनों देश के एक में बैठे रहता है से वो स्लो मूवमेंट करके देख के निर्णय देते हैं दोनों खाए बैठे हैं तो क्या करेगी दोनों मिल जाएंगे बस कर दो काम तो चलता अनुरूपात, अनु अनुरूप अदात्र क्योंकि अनुरूपाता वो नहीं हो सकता राजा भी असाधुन दंडा भी मान कर देते राजा भी क्या है दुष्टों को दंडित करता है सज्जनों की पर रक्षा करता हुआ भी लोग कभी नहीं कहते और राग आदि वाला हो गया राग प्रेदि वाला हो गया साक्षित ईश्वर शिक्षण क्रिया से ये पूर्व पक्षी कहेगा ये जो साक्षी है तो ईश्वर के निरीक्षण क्रिया आ जाएगी कहते वो भी नहीं तत्र नित्य विज्ञान तह कोई क्रिया कुछ होती नहीं कि साक्षी किसको कहते हैं व्याकरण का सूत्र कारण ही कहा है साक्षात दृष्ट ही संज्ञायाम सूत्र जिसे साक्षात शब्द बना है साक्षी नीचे टिप्पण आठ में देखिए साक्षात दृष्टा ही साक्षित है साक्षात दृष्टा कोई साक्षी आ जाता है भगवान इति यहा भगवान्नी साक्षादृश्स आशयवान्ेखते साक्षी तोश्वर ईक्षण क्रिया सियादी ये साक्षि मेरेखदे शाहया मे स रेखद पूर्व श्रिया ये साक्षी मनंगे ईश्वर ईक्षण क्रियागी तथा चारितिसारी अत्य दोषग्राहन ईश्वर तम व्यामेत शंकिराशय ताब से हीश्वर भी भी विकारिवा जाएगा संसारि आ जाएगा अनित्य तो दोषों निषों तो हो जाएगा जवाब देते नहीं नहीं, है तो नित्य विज्ञान स्वभाव वाला है उसमें नित विज्ञान स्वभाव से अनीर्वाच्य विषय अवच्छेद साक्षिव कल्य स्मैली साक्षित्व आत्मक साक्षिस्त्य विज्ञान स्वभाव में अनिर्वाच्य विषयावच्छेदन निर्वाच्य विषय कौन है माया तदव्छेद अविद्यावच्छेदन साक्षिव है मेदेन ईश्वर साक्षित्व में साक्षित। माना गया इसे अनिर्वाच्य विषयावच्छेद ही हम मानते हैं शुद्ध में साक्षित्व भी नहीं है दृष्टि दृष्टो क्षण क्रिया तात्विक विकारित का साक्षी था वह को प्राप्त कर गया क्या कुछ भी नहीं हुआ उस ईण क्रिया का उससे तात्विक विकार पुरुष में नहीं होता यह था वैसे यहां पर भी यह साक्षी समझो वास्तविक कोई तात्विक विकार नहीं है इसके संसार धर्म संसूत ईश्वर तरी संसारिप्य सकल भूतों का आत्मभूत ही ईश्वर है फिर तो ईश्वर में संसार का लेप हो जाएगा फिर संसारी हो जाएगा फिर संसारी के सदा भेज देता युक्ति से कर दिया ना दुष्ट हान अनुपित्य है इस लौकिक किया। अब लौकि्रुति प्रमाण है, दो श्रुदेश नौरो मृत्यु जरा मृत्यु मृत्यु आठ सात एक छांदोग्य सत्य ग्य संकल्प आठ सात एक छांदोग्य ऐश सबेश्वरा मांडुक्य छठा मंत्र पुण्यम कर्म कार्य ब्राह्मणोपन तीसराध्याय नम मंत्र अष्टन्व्योपाकशी श्वेता शत्रु मुंडक सब्जगा प्रशास गारागी वृद्ध्य तीन आठ नौ इत्याद्या असाण तो निद्ध श्रुतया कहते हैं असंसारी एक में भी आत्मा की मुक्त की सिद्धि में ये सारी श्रुतियां प्रमाण है क्या श्रुतियां कहती है देखिए कठोर परिश्रम ने कहा गया न लिप्य थे लोक लोकमे जीव जीवों का दुख से यह आत्मा जो परमात्मा जो परमेश्वर ईश्वर है साक्षात शुद्ध बुद्ध ब्रह्म वह न लिप्य न लिप्य लोकदुख न लिप्य बाह्य न लिप्य बाह्य बाह्यकर्द्याग व्य अव्याद बाह्य आध्यात्मक आध्यासी कौन है जो आध्यासी के आध्यास है, कल्य आध्यासी केविद्या दुखादी ये जो बाई है वह आध्यात्म स्वरूप है, है गुण वर् आत्मा का स्वरूप भी नहीं हो सकता वह आत्मा का गुण भी नहीं हो सकता ये चल रहा को आत्मा का गुण नहीं हो सकता जरा मृत्यु मत ये जो आत्मा है बुढ़ापा और मृत्यु को अतिक्रमण करके रहता है अर्थात इसमें कोई विकास संसार धर्म जो जरा मृत्यु है वह को निषेध कर दिया विजरो मृत्यु के द्वारा में भी को कर रहे हैं आठ एक में। सत्ते सत्ते का उसकी जो है कामना है अविदित संकल्प है उसका कभी उसकी कामना और संकल्प मिथ्या नहीं होती है सर्वेश ईश्वर है इसे अथवा सर्वास्थ असौ सर्वासन पेशा ईश्वर तो सब कुछ वही हो रखा है और सबका शासन करने वाला भी वही है इसे सर्वेश्वर है पुण्य कर्म कार्य जिनको ऊपर उठाना है उनसे पुण्य कार्य कराता है जिनको नीचे गिराना है उनसे पाप कर्म कराता है ऐसे भगवान बारे है। के बारे में ईश्वर के बारे में कौशित के ब्राह्मण में कहा तो? तो है तीसरा अध्याय नवा इस मंत्र बड़ा झगड़ा है फिर तो पुरुषार्थ कहाँ रह गया मनुष्य का ब्राह्मण स्वातंत्र कहा कर्दमा कर्दमा करने स्वातंत्र खत्म क्या नहीं है नहीं? कहां है है है है हम हम समझते हैं कुछ कुछ कुछ गलत ना ना सब कुछ, सब कुछ। वही करा रहा ये भी भी भी भी भी से हो चुका है तो हो चुका नाम खत्म गया वो वो वो लिखा लिखा हुआ वो भी है? वो भी लिखा हुआ सागर पर लिख दिया है उसे हमने कभी कोई कर्म ही नहीं किया अनादिका ऐसे चले आ रहा है दिखाना पड़ जाएगा फिर जो है धर्म अर्थ का मोक्ष पुरुषार्थ का ना निरंतक है शास्त्र भी निरंतक कहेंगे कौन सा कर्म आपको जो प्रार बोल रहे वो किसने किया था आपने स्वतंत्रता क्या है? कभी कभी अस्तंत्र थे कर्म कर्म करने में क्या मान रहे हैं वो वो वो भी था। वो भी था no, कहा बात आ गई ना अनाजी है चमरा <laughs> तो थे ये सारा संसार चल रहा है ना फ्री तो पूरा है लेकिन ये हमारी स्वतंत्रता का रहते हुए स्वतंत्रता को हम पहचानते नहीं है और हम जो चार रहे जिस क्षेत्र में स्वतंत्रता उस क्षेत्र संत स्वतंत्र नहीं समस्या क्या हो रही है हम फल का क्षेत्र स्वतंत्रता चाह रहे हैं और जो फल हमारा भोग रहे हैं जो भोग पूरा फल है कर्म प्राण फल का प्राण का जो भोग प्राप्त फल है उसमें हम चाह रहे हैं हमारे स्वतंत्रता वो नहीं हो सकती कर्म में तो हमारे स्वतंत्र कर्म इसलिए स्वतंत्र है संकल्प करना न कर्म आपके अधीन है संकल्प करना आपका अधीन है हमारी बुद्धि ऐसे घुमा देंगे कौन कह सकता है आप बुद्धिता है? है, है ना वही ना है वही नचारा है सब कुछ है फिर तो जीव का अस्तित्व खत्म हो गया फिर तो दृष्टि सृष्टिवाद जो आ रही है वो आ जाए सृष्टि दृष्टिवाद खत्म तो उसी की सर कल्पना है उसी का स्वप्न तो सब, सब, सब उसी, तो उसी का मर्जी है वो नाच नचा रहा है वो अपना स्वप्न देख रहा है उस तो स्वप्न में हम बेकार परेशान हो रहे भी <laughs> <laughs> द्रिश्ट नहीं रहा दृष्टिवाद आ गया जो भी कही है। हम कहेंगे फिर ईश्वर भी ऐसे क्या उसके स्वप्न भी मानने की क्या जरूरत है खुद का ही भ्रम क्यों ना माना जाए ईश्वर है वो चला रहा है उसके नक्शा पर मैं नाच रहा हूं ये सारा ही भ्रम क्यों नाम माना जाए अजातवाद में आ जाओ सीधे सृष्टि है ना ईश्वर है ना जीव है ना कुछ भी नहीं है मेरी अज्ञान भी सारे कल्पना सीधा अजातवाद में पहुंचा यही अंतिम जवाब है अजातवाद आज में गुआगा यही प्रश्न उठेगा प्रश्न शास्त्र वर्थ सारा व्यर्थ बोलेगा पूरा सिद्धांत किया जाता है तुम्हारे अज्ञान की वजह से जो तुमको दिख रहा है उसे दूर करने के लिए सब शांत एक तुम कहते हो मेरे पास अज्ञान ही नहीं मैं तो नित्य हूँ जिसको दिखाई दे रहा है संसार उसके पास अज्ञान है जिसके पास अज्ञान है उसके पास, पास बंधन है और जिसके पास बंधन है वो मोक्ष चाहता है उसके लिए सारा शास्त्र जिसको संसार दिख रहा है उसके लिए सारा चीज इसे यहां पर भी लान है कि ये जो मंत्रों के विवाद इसलिए विवाद जान के मंत्र रखा गया ताकि आप विवेक कर सके नहीं तो आप अपने कर्तृत्व भक्तृत्व मैं स्वतंत्र तब कह निनीशते यम निश निश पुण्यम कर्म कारी जिसको ऊर्धम निशत ऊपर ले जाना चाहता है मोक्षा चाहता है उससे पुण्य कर्म कराता तो है और जिसको अधो ले जाना चाहता है उसे पाप कर्म कराता अगर तो क्या है तुम्हारे करने कराने कोई स्वातंत्र नहीं है। तो झूठी अहंकार क्यों कर मंत्रों को रखा हुआ स्मृति में ताकि आदमी समझे सृष्टि सत्य नहीं है इसे जो मैं सत्य नहीं हो कर्तृत्व तो भी सत्य नहीं है भूक्तृत्व तो भी सत्य नहीं है इन सबसे पीछे जो दिख रहा है दृश्य को नचाने वाला कपट्सो के समान कपेटो है ना खट का नाच के समान सारा संसार चल रहा है, है। ये है। ये देवनाड़ूवा सारा संसार केवल कटपुतलियों का नाच है एक नचाया जा रहा है और कुछ भी इसमें सच्चाई नहीं ये मान के ये जगत दृश्य है इस दृश्य को चलाने वाला ऊपर ये सब कहा से बोले यहीं से तो पढ़ के बोले वेद तो अनाजी चीज है यही से सब निकला हुआ है धीरे धीरे वहां भी पहुंचा उसके दिमाग में आ गई बात उसने भी लिख दिया आया तो यहीं से सब निकला यहीं से ऋषियों से अनाजि का इतने लाखों वर्षो साल पहले से निकला हुआ है सारी बातें अब वो फैली है कहीं देरी से पहुंचा कहीं जल्दी पहुंचा है पहुंचा। और सच्चाई स्वीकार भी कितने कर पा आज क्या वैज्ञानिक लोग नहीं पढ़ रहे होता नहीं कई लोग पढ़ रहे हैं गीता भी पढ़ रहे हैं ऐसे कोई होगा प्राय जो बुद्धिमान हो विदेश में जो गीता नहीं पढ़ रहा हो लगभग सारे पढ़े के विदेशी जो थोड़ा बहुत दीदी तरफ हो वो पढ़ते हैं गीता मानते कहा हैं? मानते कुछ नहीं मानते ज्ञान को पढ़ते जरूरी से पछता नहीं ना इनको और देश अन्यो अभी चाकशीतिदस प्रशास गारागी इत्यादि